साइकोनरूबिक और हिप्नोथेरेपी के बारे में जानकारी रखते हैं और काफ़ी समय से इस पर वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इंडिया एंड एब्रॉड में दोनों जगह सेवा देते हैं तो आइए उनका बहुत बहुत स्वागत है यश कुमार सिंह जी का आज के शो में नमस्कार यश कुमार जी मैं जानना चाहूँगा कि जैसे साइको ये नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा अलग लगता है लोगों को जल्दी से इसके बारे में पता नहीं चलता लेकिन ये है क्या चीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जैसे शरीर के लिए एरोबिक एक्सरसाइज होती है नहीं, नहीं। ऐसी इस शरीर के अंदर जो चैतन्य सत्ता है आत्मा उस आत्मा के मन के लिए जो एक्सरसाइज है उसको न्यूरोबिक कहते हैं और हिप्नोथेरेपी एक ऐसी साइंस एक ऐसी विज्ञान है जिसके जरिए मनुष्य को पीछे की ओर लेकर के जा सकते हैं बचपन <पच्चपन> में लेकर के जा सकते हैं उस अवस्था में ले जा सकते हैं जबकि उससे पता भी नहीं था कि क्या मेरे सामने चल रहा है और उसका इम्प्रेशन उसका समझे एक लेप लेपछेप उसके सबकॉन्शियस अचेतन माइंड मन के ऊपर पड़ चुका है या फिर उसको पिछले जन्म में या और, और उसके पहले वाले जन्मों में ले जा के दिखाया जा सकता है कि क्या हुआ था उसके साथ तो इसमें जैसे कि हम लोग कभी कभी ये चीज़ें थोड़ा सा अलग लगता है कि हम लोग जो रूटीन में ज़िंदगी जी रहे हैं जो लाइफस्टाइल हमारा है इसमें कई भी इन चीज़ों को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं बहुत कम लोग साइकोनरोबिक या हिप्नोथेरेपी वाले हैं इस संसार में तो ये चीज़ों को कैसे आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो कुछ ऐसे शेयरिंग्स हैं जैसे किस तरह के ट्रीटमेंट आप देते हैं या किस तरह के प्रॉब्लम्स में ये असर करता है उसके बारे में जानकर इस सर्दी खांसी से ले कैंसर या हेपेटाइटिस हर हर तरह की बीमारी के लिए एक उप, ये उपयोगी है हम बीमारी के ऊपर या इसके उपचार के ऊपर आने से पहले हाँ। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देते हैं मेडिकल साइंस कहती है कि हर एक बीमारी साइकोसोमैटिक है अब ये साइकोसोमैटिक दो शब्दों को मिलाकर के बनाया है साइको यानि मन सोमा यानी बॉडी तो साइको से बॉडी को यानी मन से तन को बीमारी लगती है तो फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अकेला करके क्या किसी को ठीक कर सकते हैं यानी कि सर दर्द है दवाई ले लो हो गया नहीं ऐसा नहीं कि क्या मन में चला था कौन से ऐसे नकारात्मक विचार या भावनाएं थी जिसके कारण शरीर को यह बीमारी लगी है तो हमें दोनों लेवल से उसको टैकल करना पड़ता है शरीर को भी इलाज देना है तो उस व्यक्ति के मन को भी टटोल के देखना पड़ता है कि क्या था इनके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी क्या भावनाएं थी जिसके कारण शरीर को वैसी एनर्जी मिली नकारात्मक ऊर्जा मिली और फिर बाद में शरीर में ये बीमारी उत्पन्न हुई यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम बीमारी आती है शरीर में या इवन सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर जैसे बड़े बीमारी भी वो सारे हमारे थॉट के ऊपर रिलेटेड है यानि हमारे विचारों के आधार पर आता है ऐसा आपका कहना है बिल्कुल विचार और भावनाओं से ही हर एक बीमारी की उत्पत्ति होती है तो इसलिए ये जो है हम जिस तरह के साइको, या साइकोनिरोप्नोथेरापी कहते हैं ये उसके ऊपर काम करता है यानी पूरी तरह से हमारे मन और विचारों के ऊपर काम करता है हाँ। भावनाओं के ऊपर काम करता है आप ये समझ करके चलिए कि संकल्प कर्म का बीज है तो संकल्प जैसे संकल्प या भावनाएं हुई उसके जरिए भी नकारात्मक ऊर्जा आती है और यदि कोई कर्म गलत कर्म कर लिए तो कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है अब ये कार्मिक का कौन कहीं तो निकलना है तो यह किसी ना किसी तरह की बीमारी या तकलीफ के कारण ये बाहर आता है तो वैसा उसके सामने हमें सकारात्मक कर्म करके या फिर जैसा आध्यात्म में कहा गया है कि योग के जरिए अपने विकर्मों को विनाश करो तो ये वही पद्धति है जब इसका कोर्स किया था हमने तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से तो कोर्स में इसका नाम ऐसा था साइको न्यूरोबिक लेकिन इसको दूसरे नामों से भी जाया जाता है कहा जाता है कॉस्मिक कलर वाइब्रेशनल थेरेपी या और आम साधारण भाषा में इसे आध्यात्मिक उपचार भी कहा जाता है तो इसमें बहुत सारी बातें जो है समझने की हैं मुझे लगता है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है विचारों का बीमारी के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है या बीमारी से क्या लेना देना है लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि विचार ही हमारे जो है बीमारी का या स्वास्थ्य का कारण बनते हैं बिल्कुल सही बात है और तो इस बात को हम लोग और गहराई से समझने के लिए या स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक सवाल मेरा रहेगा आपसे कि आप काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक आध एग्जाम्पल जो है आपने अपने तरीके से ट्रीट किया हो आपके साथ जो कंसल्टेंस हुआ है या जो पेशेंट आपके पास आया हो तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए डिटेल में अभी आप देखिए कि जब कभी किसी को ट्यूबर होता है तो डिक्लेरेशन हो मतलब कर देते हैं या फिर उसके अनुमान लगाया जाता है कि इन्होंने ठीक ढंग से भोजन नहीं किया है या अंडर न्यूट्रिशन फूड लिया है बहुत ज्यादा मेहनत की है सामने से खुराक ठीक से नहीं ली है शहीद भगत सिंह ने कितने दिन उपास किया था जेल में उन्हें टीबी हुई गांधी जी ने कितने कितने दिनों तक उपास किया था उन्हें टीबी हुई तो मात्र भोजन न लेने के कारण से टीबी होती है ऐसा नहीं है लेकिन एक व्यक्ति जिससे कि किसी कारणवश बहुत पैसा कमाना है अपने परिवार को सपोर्ट करना है अपने गांव में भेजना है उसके मन के अंदर क्या चलता है वो स्टडी करना पड़ता है तो वो जरूर है कि वो ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करेगा अपने खाने पीने के ऊपर या रहने के लाइफस्टाइल के ऊपर लेकिन जब वो कहीं जाता है और वो देखता है कि कितना बढ़िया भोजन है मिठाई की दुना दुकान में कितने अच्छे अच्छे व्यंजन रखे हुए हैं कितनी अच्छी मिठाइयाँ हैं लेकिन उस समय उसके अंदर वो संकल्प उत्पन्न होता है कि हम खाएं लेकिन फिर तुरंत सामने से एक दूसरा एंटी संकल्प आता है कि नहीं तुम्हें पैसा बचाना है तो अपनी इच्छाओं को सप्रेस करना या दबाने से ट्यूबर होता है ऐसे केसेस इस तरीके से डायग्नोसिस करते हैं कि मरीज के अंदर क्या चला है तो जब यह पता चल जाता है कि इन्होंने अपनी इच्छाओं को सप्रेस किया है तो वैसे सामने से उन्हें सकारात्मक भावनाएं सकारात्मक संकल्प और सकारात्मक लाइफस्टाइल दी जाती है तो जब हम कोई साधारण छोटी दवाइयां भी देते हैं तो बहुत जल्दी इलाज हो जाता है और अच्छे तरह से ठीक हो जाते हैं एक एग्जाम्पल आपने हमारे सामने रखा और मैं चाहूंगा कि जो ट्रीटमेंट की एक और एग्जाम्पल हम देना हाँ। चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो पिछले साल पाँच अप्रैल 2013 को बम्बई के बी हॉस्पिटल में एक बेलगाम से पेशेंट आए थे जिनका के कोलोन कैंसर फोर्थ स्टेज से ऊपर हो चुका था और वहां पर नासा की साइंटिस्ट डॉक्टर बर्लंड जोसेफ वहां पर थी उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करके डिक्लेयर कर दिया था कि ये एक महीने में मर जाएगी आज करीब करीब पंद्रह सोलह महीने हो गए हैं साइको न्यूरोबिक हील के ज़रिए और छोटी मोटी दवाइयों के ज़रिए आज वो बहुत बढ़िया तरीके से ज़िंदा है और बहुत अच्छे तरीके से उनका इलाज चल रहा है और वो और दिन पे दिन ठीक होती जा रही है तो यानी ये एक अच्छी रिजल्ट है कि हम लोग संभावना है जहाँ पर विज्ञान या फिर साइंटिस्ट लोग जिस तरह के जो प्रिडिक्शन देते हैं उस पर भी अगर हम लोग सही तरीके से एक सिस्टमेटिक वे से साइकोनरोबिक थ्रेट या हिपनोथेरापी लेते हैं और साथ ही साथ दवाई भी लेते हैं तो मेरे ख्याल से जो प्रिडिक्शन है वो ख़त्म भी हो सकता है या फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बहुत भी भी सही है। कहा आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन प्रोग्राम की अपनी की मर्यादा होती है समय बहुत लिमिटेड होता है इसलिए हम कौन से उदाहरण बताएँ और कौन से न बताएँ लेकिन फिर भी हमने कुछ जैसे जैसे समय जाएगा हम और भी उदाहरण देते रहेंगे चलिए बहुत अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से साइकोनरूबिक हिप्नोथेरेपी काम करता है हमारे मन के ऊपर और हमारे विचार ही हमारी बीमारी के कारण हैं ये जो बातें हैं ये किस तरह से सिद्ध हुआ वो भी आपने बताया कि बहुत ही छोटी छोटी बातें बताकर और साथ ही साथ एक अच्छा एग्जांपल आपने सामने रखा बी हॉस्पिटल में जिस तरह के एक पेशेंट जो बेलगाम से आया था कैंसर का आखिरी यानी चौथे स्टेज पर था और उसके ऊपर भी आपने इस तरह का प्रयोग किया तो वो अभी जिस तरह से वो जी रहा है या जिस तरह से वो सरवाइव कर रहे हैं काफी अच्छी तरह से तो आगे भी और संभावना है उनके जीवित रहने का और अच्छी तरह से जीने का तो इस तरह की कई बातें हैं और भी हम लोग आपसे जानेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट पर एस कुमार जी को सुनते रहो मस्कते रहो आत्मा का दीप जगाओ खोलो केवाड़ मन के भर जाए विश्व का हर कोना प्रकाश से भर जाए विश्व का हर कोना चमके बसुंधरा फिर जैसे हो सचा सोना चंदन लेके गुणों का माथे तिलक लगाओ ज्योति लेकर ज्ञान की आत्मा का दीप जगाओ खोलो केवाड़ मन के सुहानी सोकी हुई बगिया में खुशबू फैले रूहानी निराकार बागवान का सबको पता बताओ ज्योति लेकर ज्ञान की आत्मा का दीप जगाओ खोलो केवार मन के आरा जग में लाओ ज्योति लेकर ज्ञान की आत्मा का दीप जगाओ खोलो केवाड़ मन के खोलो के वार मन के आरा जग में लाओ लेकर ज्ञान की आत्मा का दीप जगाओ खोलो केवाड़ मन के खोलो केवाड़ मन के खोलो के, के।, के, के।, के, के आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं यश कुमार जी से जो साइकोनोबिक और हिप्नोथेरापिस्ट है और काफी अच्छी बात है उन्होंने बताया कि किस तरह से ये काम करता है कैसे हम इसके ऊपर इलाज ले सकते हैं या इस तरह के इलाज को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंट की जरूरत पड़ती है थोड़ा सा हमको टाइम देना पड़ता है और बहुत ही अच्छी बातें हुई है जैसे रिजल्ट्स जो हम देख रहे हैं जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं वहाँ पर कहीं कही ना कहीं हम लोग जब बहुत सारे इलाज करने के बाद भी हम ठीक नहीं हो पाते यहाँ तकें आताश हो जाते कि अब मेरा कोई इलाज नहीं है ऐसे जगह पर भी साइकोनीरबिक या हिपनोथेरेपी काम करता है और बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है तो इस तरह के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं तो हम जानना चाहेंगे कि यह साइकोनीरबिक या हिपनोथेरेपी कब से शुरू हुआ किसने इसको लाया और किस तरह से ये प्रैक्टिकल में आया अगर हम हकीकत में देखें तो ये सब हमारे रिशि मुनि और हमारे तपस्वी जो कई हज़ारों साल पहले ये सब चीज़ें लिख कर गए थे लेकिन ये चीजें कहीं दबकर के रह गई थी 1950 में अमेरिकन एक डॉक्टर के हाथ में एक किताब पढ़ी उसने देखा तो उसको कुछ समझ में इतना ज्यादा नहीं लिपी आ रही थी लेकिन कुछ डायग्राम्स थे वो उसे बहुत प्रभावित कर रहे थे तो उसने किसी एक इंडियन से पूछा कि ये क्या है क्या तुम तो मुझे इसको ट्रांसलेट करके दे सकते हो तो वो इंडिया ने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ तो उन्होंने ट्रांसलेट करके उनको बताया और उसको पूरा स्टडी करके फिर उन्होंने अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज़ में न्यूरोपिकलिंग के नाम से प्रोग्राम्स लेकर के आए इसी के आधार से यूरोप में एनएलपी के प्रोग्राम्स आए और कई सारी यूनिवर्सिटीज में सिखाने लग गए यानी न्यूरो प्रोग्रामिंग और फिर बाद में आज से करीब करीब दस पंद्रह साल पहले कोई वहां से सीख करके अपनी ही चीज को फिर से वापस हिंदुस्तान में लेकर के आया और उसे ये साइको हीलिंग का नाम दिया अर्थात आध्यात्मिक उपचार का नाम दे करके इसको यहाँ पर लेकर के आया तो इस तरह से ये जो है भारत का ही चीज भारत के बाद रिसर्च बाहर में हुआ और फिर वापस उधर से इंडिया में एक नए नाम से वापस मार्केट में आए सही बात <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया एंड मैं चाहूँगा कि हम लोग अगर इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या करना होता है किस तरह का आप सजेशंस देते हैं या किस तरह का उपचार होता है जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो गया या दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाते हैं इंजेक्शन दवाई गोली लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं तो इस साइको निरोबिक में या हिप्नोथेरेपी में किस तरह का ट्रीटमेंट्स होते हैं कैसे आप उसको सजेशन देते हैं इसमें प्योरली मेडिटेशन का उपयोग होता है लेकिन मेडिटेशन के ज़रिए हम शरीर की बीमारियों को ठीक कर रहे हैं तो हमें कुछ मुद्राएँ लगानी पड़ती है उंगलियों के जरिए मुद्राएँ लगती हैं अब ये मुद्राएं क्या हैं तो ये भी पूरा जो रिसर्च है ये हमारे ऋषि मुनियों ने किया था कि ये शरीर पांच तत्वों का बना है तो आमतौर पे सभी को पांच ही उंगलियां होती कोई कोई होते हैं जिनको कि छह उंगलियां होती जैसे ऋतिक रोशन है बाकी सभी को पांच उंगलियां होती अब ये जो अंगूठा है ये अग्नि है ये पहली उंगली है वो वायु है दूसरी उंगली है वो आकाश है तीसरी उंगली जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं वो है पृथ्वी और जो सबसे छोटी उंगली है वो जल तो ये पांचों तत्वों का एक तालमेल एक बैलेंस बनाने के लिए शरीर में इन पांचों उंगलियों से मुद्राएं लगाई लगाई जाती हैं और ये मुद्राएं इस तरीके से बनाई हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेन या सिस्टम के लिए ही बनाई है तो जब हम ये मुद्रा लगा करके ध्यान करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा उस ध्यान के जरिए लेते हैं तो शरीर में जो सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स को ऊर्जा पहुँचती है सूक्ष्म शरीर में सात ऊर्जा के केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं वो सातों चक्र इस शरीर के जो आठ या नौ सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं वो सूक्ष्म रूप में हैं लेकिन वहाँ से लेकर के उस सिस्टम में ऊर्जा पहुँचती है और सिस्टम से भी उस ऑर्गन में ऊर्जा पहुँचती है और वहाँ पर सकारात्मक वाइब्रेशन मिल करके फिर उपचार शुरू हो जाता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया गहरी बात है मेरे ख्याल से इस तरह से रेडियो पे सुनने के बाद शायद प्रैक्टिकल में लोग नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि किस किस बीमारी पे हम लोग किस किस तरह का उपयोग या किस तरह की मुद्राएँ लगाना है तो एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी बीमारी को बताइए और उसके लिए किस तरह का मुद्रा एंड किस तरह का थाट प्रोसेस और किस तरह का विजुअलाइजेशन ये तीनों चीज़ें अगर आप बताते हैं जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है ये शरीर के अंदर सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी तकलीफें होती हैं सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी तकलीफ होती है यानी हार्ट से रिलेटेड या दिल से रिलेटेड जो भी तकलीफें होती हैं तो उसके लिए एक तो है मुद्रा जिसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा ये मुद्रा इतनी कारगर है एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है और साथ साथ में इसके अंदर हमें विजुलाइज करना पड़ता है सुप्रीम गॉड को वेद शास्त्र ने सुप्रीम गॉड को भगवान को वैद्यनाथ का नाम दिया है उन्ही को इंग्लिश में सुप्रीम डॉक्टर या सुप्रीम सर्जन कहते हैं लेकिन आज तक कभी किसी ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया है कि बैद्यनाथ क्यों कहते हैं अगर कहते हैं तो उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है साइकोन्यूरोबिक के जरिए हम सुप्रीम फादर को सुप्रीम को डॉक्टर और वहां से हरे रंग का झरना आ रहा है हरा रंग प्रेम का स्त्रोत है प्रेम का रिप्रेजेंटेटिव है और वो हरा रंग शरीर में प्रवेश करके हृदय चक्र में आकर के और फिर हृदय में और दोनों लंग्स में दोनों फेफड़ों में जाकर के अनकंडीशनल लव यानी निस्वार्थ प्रेम की तरंगे देता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं आ, हर तरह की बीमारी उससे ठीक हो जाती है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो या हार्ट से रिलेटेड हो तो ये ग्रीन कलर का जो रहा है वो या प्रकाश जो है हम अगर ऐसे विजुलाइज कर ले तो ये हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक कर सकते हैं और विजुलाइजेशन के साथ में रियलाइजेशन भी जरूरी है यहां पर हम हम ग्रीन कलर को कर रहे हैं एट द सेम टाइम अनकंडीशनल लव ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाते हैं एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आप बता रहे की रियलाइजेशन तो रियलाइजेशन का क्या कैसे हम लोग सोचें कैसे फील करें क्या करना है जब किसी पेशेंट को हम करवाते हैं, साइको हीलिंग, एनर्जी से उसका हीलिंग जब करवाते हैं तो हम वन टू वन बैठ करके अच्छा। और उससे उसको, तो उसको, उसको अनुभव करा के कि तुम शरीर नहीं हो तुम्हें शरीर के अंदर चैतन्य सत्ता हो जिसको कि अलग अलग नामों से जाना गया है उससे सोल भी कहते आत्मा भी कहते हैं उसी सोल का एक फैकल्टी एक सत्ता है जिसको मन कहते हैं के बाद में आता है बुद्धि बुद्धि और उसको शरीर की ओर डायरेक्ट करता है तो हम उसके अंदर मदद करते हैं हम उसके अंदर कॉमेंट्री करके और उन्हें वो रियलाइज करवाते हैं वहां पर और जब उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है तब तो फिर वो अपने आप हाँ करने लगते हैं इसमें कितना टाइम लगता है जब आप प्रैक्टिस कराते हैं वन टू वन टू में में तो क्या एक दिन में ठीक हो जाता है? जब सबसे या? पहली बार किसी पेशेंट को हैंडल करते हैं तो करीब करीब एक घंटे से सवा घंटा लग जाता है पूरी उसकी हिस्ट्री निकालते हैं वो पैदा हुआ था तब से लेकर के अभी तक उसको क्या क्या तकलीफें हुई है, क्यों तकलीफ हैं क्यों तकलीफें हुई थी ये पूरा डायग्नोसिस करने के बाद में फिर निर्णय लिया जाता है कि ये ये तरह के मेडिटेशन उसको बताए जाने चाहिए कितने बार दिन में करना है कितनी देर एक एक मेडिटेशन करना है ये सारा कुछ बता करके फिर वहीं पर एक बारी उनको अनुभव कराया जाता है यदि वो चाहें तो दोबारा भी अनुभव करा दिया जाता है जब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये अपने आप से कर सकते हैं तो फिर उनको भेज देते हैं उसके बाद में फिर सब्सिक्वेंट नेक्स्ट उनके विजिट्स पर बहुत थोड़ा समय लग समझो दस दस मिनट पंद्रह पंद्रह मिनट के अंदर फिर से उनको अनुभव करा करके वापस भेज दिया जाता है प्लस जब वो मेडिटेशन करते हैं तो जो ऊर्जा उनके शरीर से निकल रही है या उनके व्यक्तित्व से निकल रही है तो उससे पता चलता है कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं इन्होंने सीरियसली लिया है या नहीं लिया है तो ये बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से हम लोग उन चीज़ों को आ, समझ लेते हैं और करते हैं और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग समझो हार्ट का ही जैसे आपने उदाहरण दिया सर्कुलेटरी सिस्टम का तो ये कितने समय में ठीक हो जाता है जैसे आपने बताया जो मेडिटेशन या जो भी आपने कॉमेंट्री या सजेशन जो भी आपने दिया उसको हमने पहले तो समझ लिया फिर उसके बाद कितने समय पर करने से कितना समय तक ठीक हो जाता है कैसे मालूम पड़ेगा या कोई उदाहरण हो जिनका इस तरह का ट्रीटमेंट आपने किया हो जो इतने पीरियड में ठीक हुआ हो इतने इतने टाइम में करने से बॉम्बे में जे जे हॉस्पिटल आपको पता है वहाँ की एक मेट्रिन जिनका नाम था रजनी बहन तो वो पसीना बहुत आता था सीने में दर्द होता था तो एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास में वो गई उन्होंने उनका ई निकाला टू डी टेस्ट किया और बोला कि अभी कि अभी आप जाओ एडमिट हो जाओ और एंजियोग्राफी करा दो उन्होंने डिस्पेंसरी से बाहर आकर के तुरंत मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है क्या मैं जाऊं? हमने बोला आप घर पहुंचिए और हम आपके घर पे आते हैं उनके घर पे जा करके उनके चेकिंग वगैरह करके जैसे हमारे पास भी कुछ मशीन होती है यूनिवर्सल स्कैनर है एक छोटा सा संकल्पों को रीड करने वाला मीटर होता है मशीन होती है एक ड्राउजर होता है पेंडुलम उससे देख कर फिर हमने उनको वहीं पर ऑन द स्पॉट उनको इलाज कराना शुरू कर दिया एक महीने के बाद में जब उसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास वो जाकर के उन्होंने चेकअप कराया तो दंग रह गया बोलते हैं कि आपने हार्ट बदली करके आ गई क्या <laughs> तो ऐसे केसेस होते हैं कि उसका उपचार ऑन द स्पॉट होने लगता है जैसे ब्लड क्लॉटिंग का एक केस था बॉम्बे में बेथने हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट था उनकी वाइफ मेरी बहुत अच्छी पहचान की है मुझे बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानती है तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि ऐसा ऐसा है और आईसीयू में एडमिट है हम गए वहां पर वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट भी उनको अटेंड कर रहे थे और जनरल फिजिशियन भी अटेंड कर रहे थे तो दोनों से परमिशन लेकर के हम गए और हमने बोला किस मैं मेडिटेशन कराना चाहता हूँ बोला आई यू श्योर यू नॉट गोइंग टू गिव ए मनी मेडिसिन नहीं कोई मेडिसिन नहीं दूंगा आप यहाँ खड़े रहकर करके देखिए और मैं सिर्फ मेडिटेशन करवाऊंगा उनको तो यही मेडिटेशन उनको इसके साथ में एक और एड करके ऑरेंज कलर को ऐड करके प्योरिटी का भी उनको रियलाइजेशन करवाया तो जो इतने सारे मशीन लगे होते हैं वहाँ पर ब्लड प्रेशर के लिए पल्स रेट देखने के लिए टेम्परेचर देखने के लिए उन सभी मशीनों के अंदर इतना जबरदस्त गिरावट आ गया और एकदम नॉर्मल लेवल पे आ गया तो वो डॉक्टर भी देख करके दंग रह गए थे कह रहे कि ये इंस्टेंटेनियसली ऑन द स्पॉट हो जाता है हम बोले हाँ ये इंस्टेंटेनियसली होता है <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया एस कुमार जी और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं जो लिसनर्स से हमारे साइकोनीरोबिक और हिप्नोथेरेपी के बारे में उनको जानकारी तो मिली है और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है या फिर जो प्रैक्टिस की बात है उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा आप लोगों को शायद इसके लिए हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे कि इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रैक्टिसस कर सकते हैं जैसे कि कलर थेरेपी के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया और कलर थेरेपी में भी अलग अलग जो चीज़ें हैं कौन से कलर कौन से बीमारी को आपको यूज़ करना ना है या ट्रीटमेंट में ठीक हो सकता ऐसे है ऐसे कई बातें हैं जो हम लोग सुनेंगे अगले एपिसोड में लेकिन आज के लिए बस इतना ही और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार ओम शांति सबको बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मध्य फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो मन के पाप गए मन के पाप धुल गए हैं आत्मा चमक गई है मन के पाप धुल गए हैं आत्मा चमक गई है गुण है गुण भरे हैं खुशबू महक रही है गुण है गुण भरे हैं खुशबू महक रही है मन के पाप धुल गए हैं प्रीतम प्यारा पाया सर्ग नजर आया प्रीतम प्यारा पाया सर्ग नजर आया खुशी ऐसी है बलसी मिटा दुखों का साया सुख के दीप जले हैं अंधकार कहीं नहीं है गुन गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है मन के पाप धुल गए हैं जग में हुआ सवेरा जब से हुआ तुम्हेरा जग में हुआ सवेरा जब से हुआ तुम्हेरा ज्ञान का शंख बजाया टूटा माया का घेरा तेरे अमृत के झरने टे तो आज गही है गुन ही गुण भरे है खुशबू महक रही है गुन ही गुण भरे है खुशबू महक रही है मन के पाप धुल गए है आत्मा चमक गई है